रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी अद्भुतानंद मालिक के घर में रक्तुराम का कार्य था बाजार जाना महिलाओं को टहलने के लिए ले जाना छोटे मोटे काम करना तथा रामचंद्र का टिफिन पहुंचाना आदि ये सभी कार्य वे अत्यंत तत्परता के साथ किया करते थे इसके फलस्वरूप कर्मठ आदेश पालन में तत्पर तथा सचरित्र बालक शीघ्र सब ही सबके स्नेह का पात्र बन गया और उसका दुलार का नाम लालटू पड़ गया यह लालटू नाम ही बाद में श्री कृष्ण की स्नेहपूर्ण बोली में लाटू लेटू या नेटू के रूप में परिणित हुआ काम से फुर्सत मिलने पर लाटू कुश्ती और कसरत आदि किया करते थे इस पर राम बाबू के एक सांसारिक बुद्धि वाले मित्र ने उन्हें समझाया कि घर में कुश्तीबाज नौकर रखने से भोजन आदि का खर्च बढ़ जाता है इसके उत्तर में उदार हृदय राम बाबू ने कहा तुम लोग समझते नहीं कुश्ती लड़ने से काम वासना घट जाती है फिर एक दिन एक अन्य मित्र के मन में संदेह उठा कि नौकर लाटू पैसे चुराता है वे व्यंग्य करते हुए लाटू से स्पष्ट ही पूछ बैठे चो रे छोकरे ठीक ठीक बोल तो आज कितने पैसे मारे इस प्रकार के हीनपूर्ण कटाक्ष को लाटू सहन नहीं कर सके तथा तीव्र स्वर में बोल उठे जान लीजिएगा बाबू मैं नौकर हूँ चोर नहीं इस स्वाभिमान पूर्ण उक्ति से स्वयं को अपमानित समझकर मित्र ने राम बाबू से शिकायत की सब कुछ सुनकर राम बाबू ने सिर्फ इतना ही कहा देखिए लाटू चोर नहीं है उसे जब जिस चीज की आवश्यकता होती है अपनी माँ दत्त गृहिणी से मांग लेता है श्री रामकृष्ण के परम भक्त रामचंद्र के मुख से उन दिनों प्राय ठाकुर के निम्नलिखित उपदेश सुनाई देते थे भगवान मन देखते हैं कौन क्या कर रहा है कहाँ पड़ा हुआ है इसे नहीं देखते जो व्याकुल है ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता ईश्वर उसी के समक्ष प्रकट होते हैं निर्जन में उनसे प्रार्थना करनी चाहिए उनके लिए रोना चाहिए तभी तो उनकी दया होती है इत्यादि इन ज्वलंत उपदेशों ने सरल वाला क्लाटू के हृदय में अग्नि प्रज्वलित कर दी और इसी समय से उनके गोपनीय साधक जीवन का श्री गणेश हुआ उन दिनों प्रायः देखने में आता था कि दोपहर में वे एक कंबल ओढ़कर लेटे हुए हैं बीच बीच में उनकी दोनों आंखें सजल होती थी और तुरंत ही वे उन्हें बाएँ हाथ से पोछ डालते थे परिवार के लोग सोचते थे कि लाटू का मन चाचा के लिए दुखी हुआ है तथा उसी के अनुसार वे समझाते बुझाते थे उस समय भला कौन जानता था कि जिनके वचन इतने मधुर हैं उन्हीं साधु के चिंतन में लाटू ने स्वयं को खो दिया है लाटू अवसर ढूंढते रहते एक रविवार को उन्होंने रामचंद्र से कह भी दिया आज तो आप वहाँ जाएंगे मुझे भी लेते चलिए रामचंद्र ने विश्वस्त बालक के स्नेहपूर्ण अनुरोध की उपेक्षा नहीं की वे को साथ ले गए। यह घटना लाटीश्वर पहुंचने के बाद ठाकुर को उनके कमरे में न पाकर रामचंद्र उन्हें ढूंढने बाहर आए लाटू पश्चिम वाले बरामदे में खड़े रहे इसी बीच ठाकुर श्री राधा का भजन गाते हुए लौटे और लाटू को देखते ही रामचंद्र से पूछा राम क्या इस लड़के को तुम अपने साथ लाए हो इसे तुमने कहाँ पाया इसमें साधु का लक्षण जो दिख रहा है फिर सब ने कमरे में प्रवेश किया लाटो के अंतर मन से आवाज उठने लगी कि ये ही उनके चिरवांचित महात्मा है उन्होंने ठाकुर के चरण छूकर प्रणाम किया और हाथ जोड़े हुए खड़े खड़े ठाकुर के वचन सुनते रहे ठाकुर कह रहे थे जो नित्य सिद्ध हैं उन्हें प्रत्येक जन्म में ज्ञान रहता है वे मानो पत्थर से दबे फब्बारे हैं मिस्त्री इधर उधर खोजते खोदते जो ही एक जगह का पत्थर हटा देता है त्यों ही फब्बारे के मुंह से फर फर करके पानी निकलने लगता है यह बात कहते कहते ठाकुर ने अचानक लाटू को छू दिया बस लाटू को एकाएक रोमांच हो आया दोनों ओठ जोर से कांपने लगे और आंखों से धर धर अश्रुध धारा बहने चली और अब लाटू इस जगत के नहीं रहे बड़ी देर बाद ठाकुर के पुनः स्पर्श करने पर लाटू का भाव संवरण हुआ पहले ही दृष्टि में अपने लीला सहचर को पहचानकर ठाकुर ने रामचंद्र से कहा इसे बीच बीच में यहाँ भेजना और लाटू से बोले अरे आना यहाँ बीच बीच में आते रहना समझा